महाभारत शांति पर्व सप्तमोध्याय शिवरश्मि कपिल संवाद चारों आश्रमों में उत्तम साधनों के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति का कथन कपिलवाच वेदाण लोका न वेदापृष्ट दे ब्रह्मी वेदित शब्द ब्रह्म परम चयत कपिल ने कहा शिवरस में संपूर्ण लोकों के लिए वेद ही प्रमाण है अतः वेदों के अवहेलना नहीं की गई है ब्रह्म के दो रूप समझने चाहिए शब्द ब्रह्म वेद और परब्रह्म ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्मि निष्नात परम ब्रह्मते शरीर में यद्वेदे यदेदे कु कृतशुद्ध शरीर ही पात्र ब्राह्मण आनंत्य मेद्रभी मित्र शब्द ब्रह्म में पारंगत अर्थात वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान से शुद्ध चित्त हो चुका है वह परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है पिता और माता वेदोक्त गर्भाधान की विधि से बालक के जिस शरीर को जन्म देते हैं वे उस बालक के उस शरीर का ही संस्कार करते हैं इस प्रकार जिसका शरीर वैदिक संस्कार से शुद्ध हो जाता है वही ब्रह्म ज्ञान का पात्र होता है। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें यह बता रहा हूं कि कर्म किस प्रकार अक्षय मोक्ष सुख की प्राप्ति कराने में कारण होते हैं अनागम अने प्रत्यक्षम लोक साक्षिकम धर्मित्ते यज्ञ निराश जो अपना धर्म कर्तव्य समझकर बिना किसी प्रकार की भोग इच्छा के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं उनके उस यज्ञ का फलभेद या इतिहास द्वारा नहीं जाना जाता है वह प्रत्यक्ष है और उसे सब लोग अपनी आँखों देखते हैं उत्पन्न त्यागि कृपा विवर्जिता धना नाम सब पंथा तीर्थेश प्रतिदनम पाप कर्म कदाचित कर्म योगि मन संकल्प संसिद्धा विशुद्ध ज्ञान निश्चया जो प्राप्त हुए पदार्थों का त्याग सब प्रकार की लालच को छोड़कर करते हैं जो किपणता और असूया से रहित हैं और धन के उपयोग का यही सर्वोत्तम मार्ग है ऐसा समझकर सतपात्रों को दान करते हैं कभी पाप कर्म का आश्रय नहीं लेते तथा सदा कर्मयोग के साधन में ही लगे रहते हैं उनके मानसिक संकल्प की सिद्धि होने लगती है और उन्हें विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परब्रह्म के विषय में दृढ़ निश्चय हो जाता है अक्रुध्यंतों न शूयंतो निरहंकार ज्ञान निष्ठात शुक्लाश्च सर्वभूत ही तीरता वे किसी पर क्रोध नहीं करते कहीं दोष दृष्टि नहीं रखते अहंकार तथा माश्चर्य से दूर रहते हैं ज्ञान के साधनों में उनकी निष्ठा होती है उनके जन्म कर्म और विद्या तीनों ही शुद्ध होते हैं तथा वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं क्रांता स्वकर्म चूम राज तथा युक्ता ब्राह्मणाश्च यधि पूर्व काल में बहुत से ब्राह्मण और राजा ऐसे हो गए हैं जो गृहस्थ आश्रम में ही रहते हुए अपने-अपने कर्मों का त्याग न करके उनमें निष्काम भाव से विधि पूर्वक लगे रहे। जवन संपन्ना संतुष्टा ज्ञान निश्चया प्रत्यक्ष धर्मांचया श्रद्धाना ना वे सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखते थे सरल संतुष्ट ज्ञाननिष्ठ निष्ठ प्रत्यक्ष फल देने वाले धर्म के अनुष्ठाता और शुद्ध चित्त होते थे तथा तो शब्द ब्रह्म एवं परब्रह्म दोनों में ही श्रद्धा रखते थे चरंति धर्ममे दुर्गे चैपि संहता धर्म चरित से सुखम द नाशित चरण। वे आवश्यक नियमों का जिथावत पालन करके पहले अपने चित्त को शुद्ध करते थे और कठिनाई तथा दुर्गम स्थानों में पड़ जाने पर भी परस्पर मिलकर धर्मानुष्ठान में तत्पर रहते थे संगबद्ध होकर धर्मानुष्ठान करने वाले उन पूर्ववर्ती पुरुषों को इसमें सुख का ही अनुभव होता था उन्हें किसी प्रकार का प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी हे धर्म अनुते न न छलम अंत वे सत्य धर्म का आश्रय लेकर ही अत्यंत दुर्धर्ष माने जाते थे लेस मात्र भी पाप नहीं करते थे और प्राणात का अवसर उपस्थित होने पर भी धर्म के विषय में छल से काम नहीं लेते थे या ये प्रथम कल्प तमेवाभ्या प्राय कदाचन जो प्रथम श्रेणी का धर्म माना जाता था उसी का भी सब लोग साथ रहकर आचरण करते थे अतः उनके सामने कभी कर प्रायश्चित करने का अवसर नहीं आता था तस्मिन दुर्बलात्मन उत्पन्न प्रायश्चित मित्र धर्म के उस उत्तम श्रेणी में स्थित हुए उन शुद्ध चित्त पुरुषों के लिए प्रायश्चित है ही नहीं जिनका हृदय दुर्बल है उन्हें से पाप होता है और उन्हीं के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है, ऐसा सुनने में आता है एवं बहुविदा विप्रा पुराणा यज्ञ वाहना त्रैविद्य वृद्धा वृत्तवंतो य इस प्रकार बहुत से ब्राह्मण पूर्व में यज्ञ का निर्वाह करते थे वे वेद विद्या के ज्ञान में बढ़े चढ़े पवित्र सदाचारी और यशस्वी थे तो हर हर यज्ञा वेदाश्च कर्माणी च यथागमम्। वे विद्वान पुरुष प्रतिदिन कामनाओं के बंधन से मुक्त हो यज्ञों द्वारा भगवान का जजन करते थे उनके वेदाध्ययन तथा कर्म के अनुसार संपन्न होते थे। अपेतकाम उन्होंने काम और क्रोध को त्याग दिया था उनके आचार कर्म दूसरों के लिए आचरण में लाने अत्यंत कठिन थे उनके हृदय में यथा समय शास्त्र ज्ञान और सत्सकल्प का क्रमशः उदय होता था स्वकर्म भी संसिता प्रकृतिया संसितात्मजूना समन से सुकर्म सुवर्तता अपने उत्तम कर्मों के कारण उनकी बड़ी प्रशंसा होती थी वे स्वभाव से ही पवित्र चित्त शांति पारायण और कर्मणाम उनके हृदय बड़े उदार थे उनके आचार और कर्म दूसरों के लिए आचरण मिलाने में अत्यंत कठिन थे अतः उनका सारा शुभ कर्म ही अक्षय मोक्ष रूप फल देने वाला था यह बात सदा हमारे सुनने में आई है स्वकर्म भी संभृता तपोघोर आगत तम सदाचारम आश्चर्य पुराण शाश्वत ध्रुव वे अपने अपने कर्मों से ही परिपुष्ट थे उनकी तपस्या घोर रूप धारण कर चुके थे वे आश्चर्यजनक सदाचार का पालन करते थे और उसका उन्हें पुरातन शाश्वत एवं अविनाशी ब्रह्म रूप फल प्राप्त होता था अशक्तुअ्येय चरित कि धर्मेश सूक्ष्मता निराप धर्म आचार ओ या प्रस प्रमाद धर्मों में जो किंचित सूक्ष्मता है उसका आचरण करने में कितने ही लोग असमर्थ हो जाते हैं वास्तव में वेदोक्त आचार और धर्म आपत्ति से रहित है उसमें न तो प्रमाद है और न पराभव ही है णेशु जाते कच्चि व्यतिक्रम व्यस्तमेकम चतुर्धा ब्राह्मणा आश्रम विदोह पूर्व काल में सब वर्णों की उत्पत्ति हो जाने पर आश्रम के विषय में कोई वैषम्य नहीं था तदनंतर एक ही आश्रम को अवस्था भेद से चार भागों में विभक्त किया गया इस बात को सभी ब्राह्मण जानते रहे सत सतो विधिव प्राप्य गति परति गृहभ्य निष्कमे सश्रिता गृहमेंश तथ्रह्मिण तिव दृश्य ज्योतिर्भूता दुजात नक्षत्राणी वधिष्णस बहुवस्तारकागण अनंत उपसोषाद्रेष्ठ विधिपूर्वक उन सब आश्रमों में प्रवेश करके उनके धर्म का पालन करते हुए परम गति को प्राप्त होते हैं उनमें से कुछ लोग तो घर से निकलकर अर्थात सन्यासी होकर कुछ लोग वान का आश्रय लेकर कुछ मानव गृहस्थ ही रहकर और कोई ब्रह्मचर्य आश्रम का सेवन करते हुए ही उस आश्रम धर्म का पालन करके परम पद को प्राप्त होते हैं उस समय वे ही द्विजगण आकाश में ज्योतिर्मय रूप से दिखाई देते हैं जो कि नक्षत्रों के समान ही आकाश के विभिन्न स्थानों में अनेक तारागण हैं इन सबने संतोष के द्वारा ही यह अनंत पद प्राप्त किया है ऐसा वैदिक सिद्धांत है यद्यागछ संसारम पुनोनि सुतादृशा न लिप्यंते पापकृत्य कदाचित कर्मयोनिता ऐसे पुण्यात्मा पुरुष यदि कभी पुनः संसार के कर्माधिकार युक्त योनियों में आते या जन्म ग्रहण करते हैं तो वे उस योनि के संबंध ते पाप कर्मो द्वारा लिप्त नहीं होते हैं एवं एव ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारी ब्राह्मण को भवे इसी प्रकार गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाला ब्रह्मचर्य पुरायण दृढ़ निश्चय वाला तथा योग युक्त ब्रह्मचारी ही उत्तम ब्राह्मण हो सकता है उससे भिन्न अन्य प्रकार का ब्राह्मण निम्नकोटि का अथवा नाम मात्र का ब्राह्मण समझा जाता है कर्म व्या शुभम वा यदि पक्व कषाया आनन्त श्रुते आसीद न सास्वती श्रुति तेजापित शुभात्म इसका शुभ अथवा अशुभ कर्म ही पुरुष का तरण रूप नाम नियत करता है जिसके राग द्वेष आदि काछाय पक गए हैं जिसके मन से तृष्णा निकल गई है जो बाहर भीतर से शुद्ध है तथा जिनकी बुद्धि कल्याण स्वरूप मोक्ष में लगी हुई है उन तत्वज्ञानी पुरुषों के दृष्टि में अनंत ब्रह्म ज्ञान तथा शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से सब कुछ ब्रह्मस्वरूप हो गया था यह बात सदा ही हमारे सुनने में आई है चतुर्थोपनिषद साधारण स्मृत साध्य नेता थरीय ब्रह्म से संबंध रखने वाली जो उपनिषद विद्या है उसकी प्राप्ति कराने वाले समदम उपरति उपरतीक्षा श्रद्धा तथा समाधान रूप जो धर्म है वह सभी वर्ण और आश्रम के लोगों के लिए साधारण है ऐसा स्मृति का कथन है परंतु जो संयत चित्त और तपस्थ ब्रह्मनिष्ट पुरुष है वे ही सदा उस धर्म का साधन कर पाते हैं संतोष मूल त्यागात्मा ज्ञानधिष्ठानुच्य अपवर्ग मति हो यति धर्म सनातन संतोष जिसके सुख का मूल है त्याग ही जिसका स्वरूप है जो ज्ञान का आश्रय कहा जाता है जिसमें मोक्षदाय बुद्धि ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति नित्य आवश्यक है वह संन्यास आश्रम रूप धर्म सनातन है साधारण केवल ओवा यहाल उपास गुर्बलोत्रसीदी ब्रह्मण पद्मीक्ष संसारा मुचते शुचि यह यति धर्म अन्य आश्रम के धर्मों से मिला हुआ हो या स्वतंत्र हो जो अपने वैराग्य बल के अनुसार इसका आश्रय लेते हैं वे कल्याण के भागी होते हैं इस मार्ग से जाने वाले सभी पथिकों का परम कल्याण होता है परंतु जो दुर्बल हैं मन और इंद्रियों को वश में न रखने के कारण जो इसके साधन में असमर्थ हैं वही यहाँ शिथिल होकर बैठ बैठ रहता है जो बाहर और भीतर से पवित्र है वह ब्रह्म पद का अनुसंधान करता हुआ संसार बंधन से मुक्त हो जाता है शुमरश्मी रुआ ये भज ये ददते ये धीय ते चे मात्रिपल्धिग्रिता एक प्रेत्य भाव तो कथ स्वर्गजिस्तम एक चक्ष मे ब्रह्म्यथा तत् पृछत सोमरश्मी ने पूछा ब्रह्म जो लोग प्राप्त हुए धन के द्वारा केवल भोग भोगते हैं जो दान करते हैं जो उस धन को यज्ञ में लगाते हैं जो स्वाध्याय करते हैं अथवा जो त्याग का आश्रय लेते हैं इनमें से कौन पुरुष मृत्यु के पश्चात प्रधान रूप से स्वर्गलोक पर विजय पाता है मैं जिज्ञासु भाव से पूछ रहा हूँ आप मुझे यह सब यथार्थ रूप से बताइए कपिलचल परिग्रह शुभ सर्वे गुण तो प्राप्ता सुखम प्राप्त कपिल जी ने कहा जिनका सात्विक गुण से प्रागत हुआ है ऐसे सभी परिग्रह शुभ है परंतु त्याग में जो सुख है उसे इनमें से कोई भी नहीं पा सके है इस बात को तुम भी देखते ही हो सोम ष्ठा बही गृहस्था कर्म निष्ठया आश्रमा चर्व निष्ठायाक्य मुच्यते एक पृथ्वन विशेषो नात्र दिश्यते तथा भगवान्ब्रवीत मे शिव रश्मि ने पूछा भगवन्ष्ठ तो है और गृहस्थ लोग कर्मनिष्ठ होते हैं परंतु आप इस समय निष्ठा में सभी आश्रमों की एकता का प्रतिपादन कर रहे हैं इस प्रकार ज्ञान और कर्म की एकता और पृथकता दोनों का भ्रम होने से इनका ठीक ठीक अंतर समझ में नहीं आता है इसलिए आप मुझे उसे यथोचित एवं यथार्थ रीति से बताने की कृपा करें शरीर पंक्ति कर्मा ज्ञान कर्म भी कपिल जी ने कहा कर्म स्थूल और सूक्ष्म शरीर की शुद्धि करने वाले हैं किंतु ज्ञान परम गति रूप है जब कर्मों द्वारा चित्त के राग आदि दोष जल जाते हैं तब मनुष्य रस स्वरूप ज्ञान में स्थित हो जाता है आनुशंस्यम क्षमा शातिम अहिंसा सत्यम अद्रोहोनिमश्च स्थितिक्षा समस्ता पंथाण ब्रह्मणस्व प्राप्न यदिबुद्येत मनसा कर्म निश्चय समस्त प्राणियों परमा शांति अहिंसा सत्य सरलता अद्रोह निरभ लज्जा ततीक्षा और श्रम ये पर परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग हैं। इनके द्वारा पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है इस प्रकार विद्वान पुरुष को मन के द्वारा कर्म के वास्तविक परिणाम का निश्चय समझना चाहिए या शांता विशुद्धा ज्ञान निश्चया गतिम ग संतुष्टा परमा गतिम सब उर्ष शांत संतुष्ट विशुद्ध चित्त और ज्ञान निष्ठ विप्र जिस गति को प्राप्त होते हैं उसी को परम गति कहते हैं वेदांश वेदित यथास्थित एवं वेदूथ जो वेदों और उनके द्वारा जानने योग्य पर ब्रह्म को ठीक ठीक जानता है उसी को वेदवेत्ता कहते हैं उससे भिन्न जो दूसरे लोग हैं वे मुंह से वेद नहीं पढ़ते के समान केवल हवा छोड़ते हैं सर्व विदुर्दो वेद वेद वेदे सर्व प्रतिष्ठित वेदे ही निष्ठा सर्वस्ती वेदज्ञ पुरुष सभी विषयों को जानते हैं क्योंकि वेद में सब कुछ प्रतिष्ठित है जो जो वस्तु है और जो नहीं है उन सबकी स्थिति वेद में बताई गई है सच्चा सच्चात संपूर्ण शास्त्रों की एकमात्र निष्ठा यही है कि जो जो दृश्य पदार्थ है वह प्रतीतिकाल में तो विद्यमान है परंतु परमार्थ ज्ञान की स्थिति में बाधित हो जाने पर वह नहीं है ज्ञानी पुरुष के दृष्टि में सदसत्स्वरूप ब्रह्म ही इस जगत का आदि मध्य और अंत है समाप्त त्यागेव सर्वेदे सुनेशित संतोष अपवर्गे प्रतिष्ठित सब कुछ त्याग देने पर ही उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है यही बात संपूर्ण वेदों में निश्चित की गई है वह अपने आनंद स्वरूप से सब में अनुगत तथा अपवर्ग अर्थात मोक्ष में प्रतिष्ठित है ऋतम सत्यम विदितम वेदित सर्वस्यात्मा स्थावरं जंगमं सर्वत्म सर्वं जंगम चर्व सुखम जक्षिवुतरम च ब्रह्म व्यक्त प्रभुवश्चा चतव ब्रह्म हृत सत्य ज्ञात ज्ञातव्य सबका आत्मा स्थावर जंगम रूप संपूर्ण सुख रूप कल्याण में सर्वोत्कृष्ट अव्यक्त सबकी उत्पत्ति का कारण और अविनाशी है तेज क्षमा शांतिरनाम शुभम यथाविधम व्योम सनातन ध्रुव एक तरस गम्यते बुद्धिनेत्रे तस्मो ब्रह्मणे ब्राह्मणा उस आकाश के समान असंग अविनाशी और सदा एक तत्वों का ज्ञान नेत्रों वाले सभी पुरुष तेज क्षमा और शांत रूप शुभ साधनों के द्वारा साक्षात्कार करते हैं जो वास्तव में ब्रह्मवेत्ता से अभिन्न है उस परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है महाभारत शांति पर बड़ी मोक्ष धर्म पर गोकपी गो सप्त्य अधिक द्विशततमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में गोकपिलीयोपाध्यान विषयक दो सौ अध्याय पूरा हुआ